अब मैं समझ गया वहाँ काम कर रहे एक वर्कर ने कहा दरअसल तालाब से पानी बाहर निकालने के लिए आप कितने भी पंप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें पानी भरने के लिए सिर्फ एक ही पाइप लगाई जा सकती है इसीलिए तालाब को खाली करने वाले लोग पानी तो बड़े आसानी से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन जब इसमें दोबारा से पानी भरने लगे तो फिर उसमें काफी टाइम लग रहा था ऐसे में वो लोग पूरा तालाब भरने से पहले ही इसे छोड़कर चले गए क्योंकि पानी पूरा भरने से पहले तक सुबह हो गई थी और उन्हें जाना पड़ गया अगर ये पानी अपने सही लेवल तक भर दिया गया होता तो फिर ना तो कमल के फूल में कोई डिस्टरबेंस दिखता और ना ही कोई प्रॉब्लम नजर आती कुल मिलाकर किसी को कुछ पता नहीं चलना था लेकिन मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब करने की जरूरत क्या थी एक बार जब तालाब की सफाई का काम चल रहा था तब मैं इसमें अंदर गया था वहाँ नीचे बहुत कीचड़ है गरीब घुटने तक कीचड़ भरा हुआ था मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये तालाब में क्या ढूंढने आये हुए थे विक्रांत बड़े ध्यान से गार्ड्स की बातें सुन रहा था और केस को समझने की कोशिश कर रहा था उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तालाब से पानी बाहर निकालने का क्या मतलब हो सकता है नहीं सच में इस तालाब के कनेक्शन गोल्डन पिलर या इगतपुरी केस से तो नहीं है तुम दोनों को अब नौकरी करने का मन नहीं है क्या दूसरी साइड में यहाँ के चीफ इंचार्ज उन दोनों गार्ड्स को डांट रहे थे जिनकी ड्यूटी सर्विलांस रूम में लगी हुई थी पूरा का पूरा तालाब खाली करके दोबारा से पानी भर दिया गया और तुम लोग सोते रहे कुछ खबर ही नहीं सो रहे थे तुम लोग के मर गए थे चीफ इंचार्ज की बात सुनकर विक्रांत के दिमाग में कुछ आइडिया आया उसे कुछ अजीब सा लगा उसने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा अच्छा ये बताओ उस रात तुम लोगों ने शराब पी हुई थी क्या ना साहेब बिल्कुल ना मैं तो शराब पीता ही नहीं हूँ मेरे हार्ट की सर्जरी हुई है और मुझे शराब पीना मन आये और ये इसको तो शराब से एलर्जी है एक गार्ड ने कहा साहब उस दिन हम लोग रात में पेट्रोलिंग करने वाले थे लेकिन फिर न जाने क्या हुआ यह हमें अचानक से नींद आ गई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि कब हम सो गए रात में नौ बजे ही हम सो गए थे और फिर जब हमारी आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी हाँ, हाँ, हाँ, सही बात दूसरे गार्ड ने भी पहले वाले की बात से सहमति जताते हुए कहा साहब मैं रात को मोबाइल में गेम खेल रहा था और मैं एक लेवल भी नहीं खेल पाया था और तभी मुझे नींद आ गई थी जतिन और विक्रांत एक दूसरे को देख कर रह गए जतिन की आंखे खुली की खुली रह गई उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गार्ड्स एक्सीडेंटली सो गए थे अगर ऐसा है तो फिर हार्ड ड्राइव बदले जाने वाली घटना एक्सप्लेन हो गई होती विक्रांत ने कहा मुझे तो लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि वो लोग पहले गार्ड रूम में आए होंगे और फिर गार्ड्स को नींद की गोली दी और फिर गार्ड से सर्विलांस रूम की चाबी लेकर अंदर घुसे और फिर वहां से हार्ड ड्राइव चेंज करके चले गए लेकिन उन्हें हार्ड ड्राइव चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी जब गार्ड बेहोश हो गए थे तो फिर वो चाहते तो सिर्फ वीडियो डिलीट करके चले जाते या सीसीटीवी कैमरा ही ऑफ कर देते उन्हें पूरी हार्ड ड्राइव चेंज करने की क्या जरूरत थी की तरफ देखते हुए पूछा नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि तो अगर वो वीडियो बंद करने की कोशिश करते तो इसके लिए उन्हें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट करनी पड़ती और सर्विलांस रूम की लाइट पूरे टॉम्ब एरिया की लाइट से कनेक्टेड है अगर यहाँ कोई लाइट चली जाती है तब तो फिर वो वॉटर पंप भी नहीं चला पाते और अगर वो लोग हार्ड ड्राइव से वीडियो का डाटा डिलीट भी कर देते तब भी पुलिस हार्ड ड्राइव से डाटा रिकवर कर लेती इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि पूरा हार्ड ड्राइव ही चेंज कर दिया वहां दूसरी हार्ड ड्राइव लगा दी ताकि कहीं से वीडियो रिकवर होने का कोई चांस ही ना रहे सच में यार जतिन को अचानक से कुछ याद आया उसने विक्रांत की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा अगर हमारा शख्स सही निकला तो फिर, फिर ये लोग वाकई में बहुत प्रोफेशनल है और कहीं सच में ये गैंग ये गैंग इगतपुरी के जतन का कहना था कि ये गैंग इगतपुरी के मकबरे वाले केस से रिलेटेड है लेकिन चूंकि यहाँ काफी लोग मौजूद थे इस वजह से वो पूरी बात कह नहीं सका विक्रांत भी जतन की बात से पूरी तरह सहमत था उसे भी कहीं ना कहीं इस तालाब का कनेक्शन इगतपुरी के मकबरे वाले केस से लग रहा था पूरा तालाब खाली करना पड़ा पूरा तालाब खाली करना फिर इसको भरना गार्ड को नशीली दवा देकर बेहोश करना और फिर पूरी हार्ड ड्राइव चेंज करना ये ये सब किसी नॉर्मल क्रिमिनल का काम नहीं हो सकता जरूर कोई ना कोई मास्टरमाइंड इसमें लगा हुआ है और अगर सिर्फ पानी का लेवल कम ना हुआ होता तो फिर तो कभी कोई इसके बारे में जान नहीं पाता परफेक्ट क्राइम सच में ऐसा ही है क्या सच में तालाब में से पानी बाहर निकालने वाला गैंग मकबरे के मर्डर केस से रिलेटेड है विक्रांत मनी मन सोच रहा था लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये लोग यहाँ क्या करने आए थे तालाब के भीतर ऐसा क्या रखा था ये लोग यहाँ क्या ढूंढने आए हुए थे ये तालाब तो बहुत ही पुराना है इसका क्या गोल्डन टाउन की हिस्ट्री से भी कुछ कनेक्शन है क्या तालाब की गहराई में कुछ रखा तो नहीं हुआ है क्या हो सकता है क्या हो सकता है ये लोग अगर तालाब खाली करके गए तो फिर कुछ ना कुछ सिग्नल भी जरूर छोड़ गए होंगे तब पानी बाहर निकालने के बाद ही कुछ पता चलेगा विक्रांत चारों तरफ घूम कर का एरिया समझने की कोशिश करने लगा वो यहाँ आस के एरिया को देखते हुए यहाँ लगे कैमरो के लोकेशन देख रहा था अभी विक्रांत इधर उधर टहल ही रहा था कि अचानक से उसे याद आया कि उसके पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ एक इनविजिबल डिटेक्टर भी है जिसकी मदद से वो यहाँ आसपास के रेंज में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बारे में सारी डिटेल आसानी से हासिल कर सकता है तो फिर यूं इधर उधर घूमने से बेहतर है कि अपना डिटेक्टर ही इस्तेमाल कर लिया जाए विक्रांत ने तुरंत ही अपने अदृश्य डिटेक्टर को चालू करने का प्लान बनाया इस वक्त विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति के दिए हुए दो डिटेक्टर मौजूद थे। एक डिटेक्टर सिर्फ मिनट के लिए रह सकता था, लेकिन इसकी थी। और के जितने दूसरा वाला डिटेक्टर दस दिन तक एक्टिवेट रह सकता था लेकिन इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक थी लेकिन विक्रांत ने पहले वाले इन विजुअल डिटेक्टर को ऑन किया हुआ था वैसे भी उसे यहाँ पूरे एरिया की जल्द से जल्द जाँच पड़ताल करनी थी विक्रांत ने जैसे ही इस डिटेक्टर को ऑन किया तुरंत और सबके सब एक्टिवेट थे इस प्राचीन तालाब की तो बहुत ही खास निगरानी की जा रही थी तालाब के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था तालाब का इंच भर का एरिया भी ऐसा नहीं था जो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में नहीं था हम्म, एक मिनट अचानक से विक्रांत को कुछ अजीब लगा उसने देखा कि यहाँ पार्क एरिया में एक कैमरा ऐसा लगा हुआ था जो कि बाकी के कैमरों से अलग था इसकी कैपेसिटी भी अन्य कैमरों से अलग थी ओह, विक्रांत ने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ लड़कियों के बीच में एक और ऐसा ही कैमरा लगा हुआ था जिसकी स्ट्रेंथ अन्य कैमरों से अलग थी वहाँ लकड़ियों के बीच में एक और ऐसा ही कैमरा लगा हुआ था जिसकी स्ट्रेंथ अन्य कैमरों से अलग थी ये ये कैमरा विक्रांत को अचानक से कुछ समझ में आया ये जो कैमरा लगा हुआ था मतलब जहाँ ये लकड़ी का ढेर था उधर भी साइड में गोल्डन टॉम्प का ऑफिस बना हुआ था लेकिन अभी ये नहीं पता था कि सर्विलांस इक्विपमेंट किस आधार में सेट था ये सर्विलांस सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड है विक्रांत को लगा की अगर जिस रात को ये क्राइम हुआ है उस रात ये सर्विलांस कैमरा ऑन था तो हो सकता है की इस कैमरे में भी कुछ कैप्चर हुआ होगा क्या पता कुछ दिख जाए उसने मनी मन सोचा और फिर उसने तुरंत ही यहाँ के चीफ इंचार्ज को एक साइड में लाकर इस कैमरे का जिक्र किया और फिर उसे लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा उसके साथ ही चीफ इंचार्ज भी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पहुंचने के बाद पता चला कि ये कैमरा ऑफिस के फाइनेंस रूम से कनेक्टेड था जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले वो लड़की निकल आई थी यहाँ कोई स्वतंत्र सर्विलांस कंट्रोल सिस्टम है क्या विक्रांत ने पूछा और फिर वो बिना किसी का जवाब सुने ही कमरे के भीतर घुस गया लेडी अकाउंटेंट तुरंत ही विक्रांत के पीछे पीछे चलने लगी हाँ हाँ फाइनेंस रूम है यहाँ पर एक सेफ भी है यहाँ सेफ में बस डॉक्यूमेंट ही रखा जाता है यहाँ पैसा वगैरह नहीं है मैंने सब चेक किया है कुछ भी गायब नहीं हुआ है अरे मैं बस सर्विलांस कैमरे की बात कर रहा हूँ विक्रांत ने कहा और फिर उसने बिना डिटेक्टर की मदद के ही देखा कि वहां पर कैमरा लगा हुआ था लेकिन दिक्कत यह थी कि इस कैमरे का फेस लेफ्ट साइड में था मतलब कि कैमरा उस तालाब को कैप्चर नहीं कर पा रहा था दूसरे में दूसरी तरफ का एरिया दिख रहा था हाँ ये कैमरा बहुत एडवांस है स्टोरेज भी बहुत ज्यादा है इसकी और इसमें नाइट विजन भी है इस कैमरे से रात को भी सीन अब बहुत अच्छे से कैप्चर किया जा सकता है, मेरे से भी है, ये। पूरी मेरे में है। मैं वीडियो आपको दिखा सकती हूँ इतना कहकर उस लेडी अकाउंटेंट ने अपना फोन बाहर निकाला और वीडियो प्ले करने लगी नहीं उससे कोई फायदा नहीं जितने का ये कैमरा तालाब को कैप्चर ही नहीं कर रहा है कोई फायदा नहीं इसका वीडियो देखने का ओ हाँ लेडी अकाउंटेंट ने कहा अरे कोई नहीं एक बार वीडियो देखने में क्या जा रहा है चलाओ विक्रांत ने कहा वो कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहता था हो सकता है कि ऑफिस के विंडो के सामने से कोई गुजर रहा हो वो नजर आ जाए इसके बाद लेडी अकाउंटेंट ने तुरंत ही फोन खोलकर उस दिन का फुटेज निकाल लिया और फिर उसने वीडियो प्ले कर दिया वीडियो देखते ही सभी की आंखें बड़ी हो गई उसमें शायद कुछ नजर आया था